देवी भागवत दूसरा स्कंध भीष्म प्रतिज्ञा तथा सत्यवती के साथ संतनु का विवाह ऋषि गण बोले नोम हर्षण कुमार सूर्य जी साप के कारण पशुओं को जन्म लेना पड़ा तथा भीष्म जी की उत्पत्ति में भी वही कारण था यह बात आपने स्पष्ट कर दी धर्मज्ञ अ विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए कि की व्यास माता सत्यवती को जो पतिव्रता थी तथा जिनका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था राजा संतनु ने कैसे प्राप्त किया संतनु भी एक महान धर्मात्मा नरेश थे और सत्यवती का पालन निषाद के घर हुआ था फिर किस कारण से राजा ने उन्हें स्वीकार किया सुव्रत आप इस संशय को दूर करने की कृपा करें सूर्य कहते हैं राजश्री संतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे वे चार वर्ष तक वन में घूमते रहे कुमार भीष्मी को वे साथ रखते थे एवं इसी प्रकार आनंद का अनुभव कर रहे थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी हों एक समय की बात है मृग्या करते हुए वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां नदियों की स्वामी यमुना लहरा रही थी वहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी यह गंध कहाँ ने कहाँ से निकल रही है इस बात का पता लगाने के लिए वे वन में घूमने लगे मन ही मन सोचा पारिजात कस्तूरी चंपा मालती अथवा केतकी इनमें किसी की भी ऐसी मनोहर गंध नहीं होती मेरी नासिका को आकर्षित करने वाली इस सुंदर गंध को वायु ने कहा से लाकर उपस्थित कर दिया यूँ सोचते हुए राजा संतनु ने वन के चारों तरफ चक्कर काटा गंध के लोभ से उनका मन मुक्त हो गया था अतः तो जिधर से वह हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगे आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ी उसने श्रृंगार कर रखा था वह धूमिल वस्त्र पहने बैठी थी ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा संतनों आश्चर्य में पड़ गए इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है इस बात का उन्हें निश्चय हो गया उस स्त्री का रूप अलौकिक था वह अप्रतिम सुंदरी थी उसकी अनुपम गंध का सारा जगत सम्मान करता था युवा अवस्था थी उसे देखते ही राजा संतनु का चित्त आश्चर्य के उमड़े सागर में गोता खाने लगा सोचा यह कौन है और इस समय कहाँ से आ गई है यह कोई देवांगना है मानुषी है या गंधर्व अथवा नाग की कन्या है श्रेष्ठ गंध वाली सुंदरी स्त्री का निश्चित परिचय ही मैं कैसे प्राप्त करूं? महाराज संतनु जो मन में विचारते रहे किंतु किसी निश्चय पर न पहुँचे फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से ने पूछने लगे प्रिय तुम कौन हो तुम्हारे पिता कौन हैं तुम कहाँ से यहाँ आई हो क्या तुम्हारे साथ दूसरा कोई नहीं है यह तो बताओ कि तुम विवाहित हो अथवा अविवाहित तुम्हारी क्या अभिलाषा है विस्तारपूर्वक मुझसे सभी बातें बताने की कृपा करें